ॐ जय व्यासो श्रीकृष्णाक्षम परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहंबराको तो तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव हम वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री श्री साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साद्वैत सवभूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सहगणललताी श्री विशाखाता सौंदर्य नारायण नमस्क नर चम दी सरस्वती व्या तथो जयमीर ये उल्लबलवलनाधरपलवपानोत्क नौमी समी मलम हरिहल्ली शुकोल्ल नारायणा नम नाराय नम नरो नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत धर्म व्ये सनातनाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कूणाबुराशे हे दयावलोको हे भट्टिुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर मदया द्राक् बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय परमंगल श्रीमंत माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी पाद ये निरूपण कराए कि श्री ललताजी ने कोई अपूर्व स्वप्न देखा कि कोई दिव्य रत्नजट चवूत्र के ऊपर सिंहासन विराजमान है और वहां पर श्री राधिका उनका राज्याभिषेक हो रहा है श्री वृंदा श्री राधिका को राज राजचिन्ह के रूप में राजदंड समर्पित करती हुई विराजमान हो रही हैं और जैसे ये वचन कहे नान्दी मुखी जी ने उस समय इस बात का अनुमोदन किया ये कह करके कि एक बार श्री नारद जी ने भी ये कहा कि जिस दिन श्री राधिका को राज्याभिषेक की सामग्री और विभिन्न श्रृंगार अनायास बिना प्रयास के प्राप्त होंगे उस दिन उनका राज्याभिषेक होगा इस दिव्य सूचना को देने के लिए अब मैं श्री श्यामचंदर के पास में जाती हूं ऐसा कहकर के, के श्री नांदी मुखी मौन हुई है श्री प्रिया एक सौ श्लोक में कल निरूपण कर थे इस प्रसंग को कि श्री राधा रानी को जिससे मे पता लगा कि सब सखियों के हृदय में यह अभिलाषा है कि मेरा राज्यभिषेक किया जाए और श्री नारद जी ने इस बात का अनुमोदन किया है श्री किशोर जी एकदम आनंदित हुई हैं और आनंदित होकर के भीतर ही भीतर मन ही मन में विचार कर रही हैं हा ये बात तो अच्छी नहीं होगी कि मैं राज्य सिंहासन पे बैठू और शाम सुंदर भी मेरे सामने अंजलि बात करके खड़े हो यह बात अच्छी नहीं होगी क्योंकि तो वो एक जो सिद्धांत है कि रसिक जनों की स्थिति यह है कि वो निज संबंध को बढ़ा करके मानते हैं कृष्ण को बढ़ा करके नहीं मानते हैं जो भी कृष्ण का ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य कृष्ण की महिमा को नहीं बढ़ाता है निज संबंध की महिमा को बढ़ाता है ये एक अकाठ्य सिद्धांत था जैसे यदि ब्रह्मा जी यदि वरुण देवता यदि इंद्र यदि गोलोक धाम में श्रुतियां कृष्ण की महिमा का गायन कर रही है कृष्ण की स्तुति कर रही हैं तो ब्रजवासियों को सर्वदा यह अनुभव होगा ये विचार हो नहीं करेंगे हा कृष्ण तो ब्रह्म है ये विचार नहीं आएगा हमारा मित्र ऐसा है हमारा बेटा ऐसा है यह विचार उनमें आएगा तो ऐश्वर्य का दर्शन करके कृष्ण की महिमा की वृद्धि नहीं होती है ऐश्वर्य का दर्शन करके प्रेमी जनों में उनके संबंध की गाढ़ता की वृद्धि होती है महिमा कृष्ण की नहीं बढ़ी महिमा बढ़ी नि संबंध की गाढ़ता की तो श्री प्रिया सर्वदा सर्वदा नि संसंबंध की गाढ़ता की महिमा को बढ़ाना चाहती है इसलिए शिवप्रिया एक और तो आनंदित हो रही है कि चलो इससे संबंध की महिमा बढ़ेगी परंतु तो कहीं प्यारे को भी मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ेगा मुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठना पड़ेगा यह बात विचार करके अपनी इस महिमा का स्मरण करके शिवप्रिया में संकोच उत्पन्न हुआ बहुत बारीक चीज है ये महिमा कृष्ण की नहीं है महिमा कृष्ण की नहीं बढ़ रही है महिमा बढ़ रही है निज संबंध की यह ब्रिजवासियों के प्रेम की महिमा गोवर्धन धारण किया कृष्ण ने इंद्र आकर की स्तुति कर रहा है अब इंद्र तो कृष्ण की महिमा को बढ़ा रहा है परतु तो ब्रिजवासियों की दृष्टि में कृष्ण की महिमा नहीं बढ़ रही है ब्रिजवासियों की दृष्टि में महिमा बढ़ रही है अपने संबंध की हमारा बेटा है ऐसा कि उसकी इंद्र पूजा करता है तो नि संबंध को जितना भी श्रेय है वो श्रेय नि संबंध को दिया जा रहा है कृष्ण को नहीं दिया जा रहा है अपने नि संबंध को बढ़ा करके ब्रिजवासी मानते हैं ये जो सेटलिटी है इसमें जो सूक्ष्मता सूक्ष्मता है वो यहां पर भी सूक्ष्म के हृदय में विराजमान है और श्री प्रिया इस बात को धारण करके कि हा मेरी मेहमा बढ़ेगी ये तो अच्छी बात नहीं है ये महिमा तो श्याम सुंदर की बढ़नी चाहिए थी श्याम सुंदर के साथ में मेरा जो संबंध है वो बढ़ेगा आज श्याम सुंदर की प्रिया होकर के मुझे आदर दिया दिया जा रहा है तो यहां पर आनंदित हो रहा है कि श्याम सुंदर की प्रिया मेरा राज्याभिषेक किया जा रहा है इस बात से तो वे आनंदित हो रही हैं परंतु ये विचार करके कि हाय मेरा पूजन होगा ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो निज को बढ़ा करके नहीं मान रही है निज संबंध को बढ़ा करके मान रही है दोनों चीज निज संबंध के लिए तो कारण आनंदित है पर निज की महिमा के कारण, तो कारण दीनता धारण करके और उस बात को पसंद न करती हुई उसके प्रति उपेक्षा की भावना धारण करके श्री प्रिया विराजमान हुई हैं तो राधे का तो निज शोक नाशनम तम भाव तृष्णया श्री राधे का अपने शोक का नाश करने वाले जिस समय उस चरित्र को सुना कि मेरा उसक होगा तो निशकनाशनम श्याम सुंदर से मिलन होगा श्याम सुंदर भी वहां पर उपस्थित होंगे तो अपना बेरह तो शांत होगा इसलिए शोक नाशनम तो यह प्रसंग है परंतु शोक शोकनाशन प्रसंग होते हुए भी तन महास्व इसमें मेरी मेहमा बढ़ रही है ये उचित नहीं है मेहमा तो शाम सुंदर की बढ़नी चाहिए इस बात को बड़ा करके मानना चाह रही हैं और भाव तृष्णया नात समी इस भाव को ज्यादा उन्होंने पसंद नहीं किया इसको उचित नहीं माना इसको सांप्रत नहीं माना इसको उचित नहीं माना तत्कथान भव्य धर्म मधिता व्यचिंत और उस समय इस कथा को श्रवण करके जो भव्य धर्म अपूर्व जिसमें भव्यता विराजमान है इससे मतमाली होकर के श्री प्रिया विराजमान हुई और व्यचिंत श्री प्रिया विचार कर रही हैं कि अरे श्री श्याम सुंदर मुझे प्राप्त होंगे एक बात फिर श्याम सुंदर के प्राप्त होने पर श्याम सुंदर की प्रिया में पूजित हूं प्यारे की प्रिया का पूजन हो रहा है यह बात कहीं श्याम सुंदर के प्रेम को बढ़ाने वाली है परंतु तो फिर भी मुझे आदर दिया जा रहा है यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती है श्याम सुंदर का ही आदर होता तो ज्यादा अच्छी बात है इसलिए शिवप्रिया उस भव्य धर्म को भविष्य में भव्य का मतलब है भविष्य भविष्य में जो धर्म आ रहा है उसका चिंता करके वे चिंतित होने लगी भविष्य के परिणाम को कि हाय प्यारे भी मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे ये अच्छी बात नहीं होगी स्वस्य कृष्ण राज्य नाम तीय कांत चय चाय रोमष कथम ममाथवा क्षोहेव तनुते तदीयता शिप्रिया मन में विचार कर रही हैं कि स्वस्य कृष्ण बनराज्य नामत कृष्ण का जो वन है वो वन अब स्वस्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा मैं इसकी अधि अधिष्ठात्री होंगी ये बात तो अच्छी नहीं लग रही है प्यारे का वन है प्यारे के नाम से ही इसकी विस्तृति होनी चाहिए थी इसकी ख्याति प्यारे के नाम से ही होनी चाहिए थी परंतु हाय कृष्ण बन राज्य कृष्ण बन जो राज्य है वो मेरे नाम से प्रसिद्ध हो रहा है स्वीय कांत्य चय चायदपी और राज्यभिषेक के सिंहासन पर विराजमान करके मेरा अभिषेक करके मुझे श्रृंगार इत्यादि धारण करा करके मेरी कांति के चय माने समूह उसका चायन माने विस्तार होगा मेरी कांति मेरे सौभाग्य यश का ही मेरी सौंदर्य का ही विस्तार होगा ये तो अच्छी बात नहीं है विस्तार तो होना चाहिए था तो शाम सुंदर का तो स्वीय कांत चय चायदपी अपनी कांति के चय माने समूह उसके विस्तार का भी जब श्री राधिका ने विचार किया ये भविष्य का की कल्पना कर रही हैं कि हाय एक गलती तो ये हो जाएगी कि जो वृंदावन कृष्णवन के नाम से प्रसिद्ध है अब वो राधे का राज्य के नाम से प्रसिद्ध होगा ये अच्छी बात नहीं हुई फिर एक दूसरी बात कि मेरा श्रृंगार ज्यादा किया जाएगा जो भी आएगा वो मुझे प्रणाम करते हुए आएगा मुझे माला वस्त्र भेंट ये देते हुए क्योंकि राज्य सिंहासन पर मैं बैठूंगी तो जो आएगा वो मुझे भेंट करने के लिए आएगा तो म... स्वीय कांत चय मेरी जो कांति है उसके चय माने समूह उसका ही विस्तार ज्यादा होगा ये तो अच्छी बात नहीं है ये भव्य धर्म मध्यता आगामी जो धर्म है भविष्य में जो आने वाले धर्म है उनके कारण श्री प्रभु श्री प्रिया उस समय मध्यता उस समय कहीं भ्रम में विराजमान है मध्य में विराजमान है और रोम कथा ममा फिर भी मन में विचार कर रोमांचित जाने क्यों आनंद हो, हो रहे हैं कि अपनी महिमा के कारण संबंध रोमांचित नहीं हो रही है बल्कि मैं कृष्ण की प्रिया हूं और उनको गौरव प्राप्त हो रहा है तो मेरा गौरव प्यारे का ही है नि संबंध के कारण अपने संबंध की महिमा को देख करके श्री प्रिया आनंदित हो रही हैं। तो स्वस्य कृष्ण रोम कथा कथम ममाथवा आज कृष्ण की प्रिया होने से यह कृष्ण की ही महिमा बढ़ेगी मैं कृष्ण की प्रिया हूं कृष्ण की प्रिया का राज्यभिषेक हो रहा है यह मन में विचार करके यह अपूर्व से आनंदित हो रही हैं क्यों प्रेम का स्वभाव है संबंध को महिमा में, देगा व्यक्ति को महिमा नहीं देगा किशोरी जो व्यक्ति को मेहिमा दे रही है निज संबंध को ही महिमा देती हुई बिराइमान हो रही सो so, अपने कृष्ण की प्रिया हुई संबंध की महिमा को जानकर के श्री प्रिया में रोमहर्ष हो रहा था तो कह रही है कि रोमहर्ष हृष्यत कथम ममो मेरे अंग में रोमहर्ष क्यों हो रहा है अथवा क्षोभ में वनते हाय मैं कृष्ण की हूं और मेरा सम्मान किया जा रहा है यह बात कहीं व्यक्ति को देख करके मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रही है सिद्धांत वही ध्यान में रखना पड़ेगा यदि व्यक्ति का पूजन हो रहा है तो क्षोभ है यदि संबंध की वृद्धि हो रही है तो आनंद है वाह संबंध की वृद्धि होने पर आनंद में ये प्यारे की प्रिया का आदर हो रहा है यह विचार करके तो आनंद है और राधिका का सम्मान हो रहा है यह विचार करके क्षोभ है ये दोनों वस्तु है दोन कृष्ण प्रिया उनका राज्यभिषेक हो रहा है यह विचार करके तो श्री प्रिया में बहुत बड़ा आनंद है परंतु तो राधिका का आन, सम्मान हो रहा है ये विचार करके उनके हृदय में क्षोभ है क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है कि वह व्यक्ति की महिमा को नहीं बढ़ाता है बल्कि संबंध की महिमा को ही बढ़ाता है जैसे ब्रजवासीगण यदि कृष्ण को वेदों के द्वारा श्रुतियों के द्वारा गोलोक धाम का दर्शन करते समय बैकुंठ में कृष्ण बैकुंठ में कृष्ण को यदि श्रुतियों से पूजित देखें तो कृष्ण के प्रति उनमें आदर का भाव उत्पन्न नहीं होता है उनमें गौरव का भाव उत्पन्न होता है क्या अरे हमारे बेटा को सम्मान हो रहा है उसको गौरव प्रदान करते हैं कृष्ण को गौरव प्रदान नहीं करते हैं कृष्ण को गौरव प्रदान करते, हैं। प्रदान करते हैं तो ये भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते तो सबके द्वारा कृष्ण की पूजा की जा रही है परंतु तो कोई भी ब्रिजवासी कृष्ण को वंदना करने के लिए वहां पर भी खड़ा नहीं होता है सब अरे शाबाश बेटा शाबाश खूब अच्छे खूब अच्छे वहां तो शाबाश देंगे कृष्ण को आ देखो मेरा मेरा बेटा हा बहुत बढ़िया आनंद आनंद बेटा खूब आशीर्वाद खूब बड़ा हो ये आशीर्वाद देते हुए वहां पे भी विराजमान सारी दुनिया तो सारी श्रुतियां तो कृष्ण की वंदना कर रही हैं और ये ब्रिजवासी कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं शाबाश बेटा खूब उन्नति करो ऐसे उन्नति करो और बढ़ो और बढ़ो ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो नि संबंध जहां होगा वहां कृष्ण को आशीर्वाद दिया जाएगा और जहां संबंध नहीं है वहां पर या तो अपने आप को भी प्रणाम करने लग जाएंगे या स्वयं अभिमान में अपने व्यक्तिगत गौरव को बढ़ाते हुए विराजमान हो जाएंगे ताश्वत प्रचुर हर्ष घर्षता प्राप्त शांत बलनाश नांदिका राधिका का श्रुते सखी मिलत भ्रूकला निगदता विशाखे ऐसे तासु अथक प्रचुर हर्ष घर्ष जितनी भी सखी है तासु मानी जितनी भी सखीगण वे इस सारे समाचार को सुनकर के श्री राधिका की व्याकुलता को सुनकर के उसी समय श्री नांदी मुखी जी ने ललता ने जो अपना स्वप्न कहा और उस स्वप्न का जो अनुमोदन नारद जी ने किया इन सारे प्रसंगों को सुनकर के और राधिका की विकल दशा का दर्शन करके श्री श्याम ने जो प्रार्थना नांदी मुखी के द्वारा किशोरी जी के चरणों में निवेदन की थी कि हे प्रिय कब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी ये जो प्रार्थना के वचन श्याम ने कहे थे और उनके कारण श्री प्रिया जो अपूर्व रूप से आनंदित हुई थी प्यारे के संकेत को प्राप्त करके कि श्री राधिका को अभिसार कराओ ये नांदी मुखी को जो संकेत प्रदान किया था इस संकेत को प्राप्त करके श्री राधिका अपूर्व से आनंदित हुई हैं और सारी सखी गण भी ता प्रचुर हर्ष घर्षता जितनी भी अन्य सखी हैं वे भी प्रचुर हर्ष से युक्त हो गई सारी सखियां हर्ष में अभिभूत हो गई घर्षिता माने अभिभूत हर्ष से हर्ष में डूब गई है प्राप्त शांति बल ना और आज हर्ष के कारण अभिभूत होकर के जिनकी हृदय में अपूर्व शांति आ गई जिनके हृदय शीतल हो गए हैं नहीं तो व्याकुल थीं हाय श्री प्रिया कैसी बिरह व्याकुल हो रही है क्या करें क्या नहीं क्या नहीं करें परंतु तो श्याम सुंदर की जब संदेश नांदी मुखी के द्वारा श्री राधिका को सुनाए गए और बताया गया कि नांदी मुखी तेरी हाहा खाती हूं तू श्याम सुंदर को जो आम्र कुंज है उस आम्र कुंज में तुम राधिका का अभिसार करवाओ ये जो प्रार्थना के वचन जब सुने तो इन वचनों को सुनकर के सारी सखियों के हृदय में प्राप्त शांति शांति आई और बल नाश सब की सब पुष्ट होकर के विराजमान हो गई बलवान होकर के बलवती होकर के विराजमान हो गई हैं तो प्रचुर हर्ष से अभिभूत होकर के श्याम सुंदर के बचनों के श्रवण करने के कारण प्राप्त शांति जिनके हृदय में शांति भी उदय हो आई है और उसके कारण वल जो सुपुष्ट होती हुई विराजमान है ऐसी ताशु ऐसी उन सब सखियों को देख करके नंदिका नांद का नांदी मुखी जी और भी आनंदित हुईं अब सब सखी गों ने राधिका का अभिस्मृत सखी मिलत भ्रू सखियों की तरफ जो देखा सारी सखियां उस समय अपने नेत्रकोण उनका आकुंचन करके कटाक्ष के द्वारा भों को नचा करके कटाक्ष करके मानो श्री नान्दी मुखी से कह रही हैं कि अरिमन नान्दी मुखी ठीक है ठीक है तू राधिका को जल्दी से अभिसार कर तो सखियों ने नयनों के आकुंचन और भों की भंगिमा के द्वारा श्री नांदी मुखी को यह संकेत दिया कि हम सब यही चाहती हैं ठीक है ठीक है, है मुख से तो नहीं बोल नहीं है परंतु तो श्री राधिका को जल्दी से कुंज में तुम अभिसार कराओ श्याम सुंदर ने जो संकेत कुंज बताई है इसमें संकेत हुआ है कि मैं विराजमान हूं या मैं आ रहा हूं अभी आम्र कुंज में माकंद कुंज में आम्र कुंज में आ रहा हूं और तुम राधिका को वहां आम्र कु में अभिसार कराओ तो उस समय ये कह रही है कि बहुत अच्छी बात है तो उस समय राधिका अभिस राधिका का अभिसार करने के लिए सखी मिलक ध्रुकला जो सखीगण भों को नचा करके अनुमति दे रही थी ऐसी वे श्री नादिक नांद का नांदी मुखी जब परम शांति प्राप्त करके विराजमान हुई हैं, उस समय निगदिता विशाखया श्री विशाखा श्री नांदी जी से बोली उस समय सारी सखी तो कह रही है ठीक है राधिका का, का अभिस्कार कराओ राधिका का, का अभिस्कार कराओ परंतु उस समय निगदिता विशाखया श्री विशाखा जी ने उस समय कहा के कुत्र चित बरसख न पेत अत्र गुमी राधिका का राज्याभिषेक होने वाला है और शास्त्र की पुरानी रीति है कि जो संस्कारी बालक होता है जो जिसका यज्ञोपवीत होने वाला हो विवाह होने वाला हो लड़की का लड़के का उसको घर के बाहर नहीं भेजते हैं उसको घर में रखते हैं ये पुरानी रीत है कहीं नजर लग जाए सब बड़े बूढ़े कहते हैं ना, ना अब हल्दी चढ़ गई है ब्याह हो जाए ब्याह के पहले जा, जा हल्दी हो जाए बोल नहीं अब ये बाहर नहीं जाएगी लड़की बाहर नहीं जाएगी लड़का बाहर नहीं जाएगा बेटा घर में ही रहो तो जैसे उनको टोकते हैं ऐसे यहां नांदी मुखी जी कह रही है कि अब क्यों सबको पता लग जाएगा और श्री राधिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई अब ये तो परम परम श्रेष्ठ हो गई क्योंकि इनका तो राज्यभिषेक होने वाला है तो अत्यंत हो गई हैं अब कहीं कोई नजर लग जाए कुछ हो जाए कहीं तराई चौराए कहीं जाए तो कोई नजर भी लग सकती है इसलिए नाना राधिका को यही रखेंगे और राधिका यदि जाएंगी तो उनके साथ में कोई ना कोई व्यक्ति सुरक्षित होकर के जाए जैसे वो दूल्हे दुल्हन जो है उनके जेब में चक्कू रख देते हैं एक कील रख देते हैं नजर नहीं लग जाए ऐसे ही लोग रीति इसने का सही स्वभाव है कि कहीं नजर नहीं लग जाए तो जैसे नींबू उसके कमर में बांध देते हैं कि कहीं नजर नहीं लग जाए डू के दुल्हन के ऐसे ही श्री नानी श्री ललताजी विशाखा जी विशाखा जी, जी तो सब, सब बहुत बड़ी हैं। तो विशाखा जी उस समय सबको टोकती हुई बोली कि कुत्रचित बरसखीन बखी पारेत अत्र गंतुम बोले नाना हमारी सखी अब कहीं नहीं जाएगी इनका राज्याभिषेक होने वाला है इतना महत्वपूर्ण कार्य आ रहा है ये तो वेरी वेरी वीआईपी हो गई अत्यंत अत्यंत महत्वशाली हो गई हैं अब इनको कहीं ऐसे नहीं जाया जाएगा चित्तर सखी ना पारे अध्यगन सखी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी तम प्रसाद एक काम करो कि श्री कृष्ण को ही तुम राधिका की अपनी जो कुंज हैं उन अपनी कुंज में इनको ही तम प्रसाद कृष्ण को तुम पसंद करो अर्थात कृष्ण राधिका से मिलने के लिए भले आए परंतु तो आप श्री राधिका कृष्ण की बताई हुई कुंज में नहीं जाएंगी श्री राधिका अपनी कुंज में ही विराजमान होंगी तो तम प्रसादे हो मन कृष्ण को पसंद करो और कृष्ण को पसंद करके श्री राधिका की कुंज में लाओ मलित मल्लिका बलिम इस समय श्री राधिका अपनी कुंज में जा रही हैं मालती जहां पर मिल रही है ऐसी मल्लिका की मालती और मल्लिका की जो अपनी अवनिमनिक कुंज है उस मालती मिलित मल्लिका मालती जिसमें विराजमान है मल्लिका की ऐसी कुंज में जिसमें मालती भी विराजमान है वहां पर श्री राधे का जा रही हैं ताम यम यद अध्यति आप श्री राधिका कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे राधिका अपनी मालती कुंज में जा रही हैं तुम जाकर के श्याम सुंदर से कहो कि श्याम सुंदर खुद चल करके उस समय मालती कुंज में आएंगे श्याम सुंदर ने श्री राधिका को बुलाया था आम्र कुंज में पहले नाननी मुखी जी के द्वारा जो खबर की गई थी वो आम्र कुंज में आने की खबर की गई थी परन्तु श्री विशाखा इसको निषेध कर दिया बोल तो नहीं राधिका अपनी कुंज में जा रही है राधिका आप कभी नहीं जाएंगे राधिका बहुत बहुत महत्वशील महत्वशालिनी हो गई हैं और कहीं इधर उधर जाए अभी नजर लग जाए कुछ हो जाए इसलिए नाना राधिका सुरक्षित पास की ही बिल्कुल मालती कुंज मालती कुंज में उनमें जाएंगे और श्री कृष्ण को वहीं तुम अभिसार करवा ये सखी की महिमा भी यहाँ से दिख रही है कि ये जो युगल का जो बिलास है वो युगल का बिलास नहीं है युगल का बिलास तत्वता सखियों का बिलास है सखी जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ ही मिलन होगा सखी की यदि अनुमति नहीं है तो युगल अपनी इच्छा से मिलन प्राप्त नहीं कर सकते हैं यहाँ सखियों के अत्यंत अत्यंत अधीन होकर के विराजमान हो इन सखिय की बलहारी ऐसी सखियों की सर्वदा सर्वदा बलहारी सस्मृतम तदवधारी नांदे इस समय ये जो वचन कहे दोबारा सुन ले कि कुछ तो बर सखी कहीं भी बर सखी माने मेरी सखी श्री राधे का न पारेत अध्यगन अब नहीं जा सकती हैं प्रसादे हो। यदि मिलना है तो श्याम सुंदर से कहो कि वे इनकी कुंज में आए श्याम सुंदर को तुम प्रसन्न करो मालती मालिक राधिका कुंज मालती कुंज में उसमें ही पधारेंगी उस मालती कुंज में ही अधुना अरी आली सखी ये आली ये सखी सक, है सखी वे इस समय मालती कुंज में ही या गमन करेंगी सस्म तम इस बात को जब मुस्कान सहित श्री नांदिका सुनती हैं और मुस्कुरा देती हैं। नांदी मुखी जी ने इस बात को सुनकर के अनुमोदन किया मुस्करा दी हैं और तो सस्मृत तदवधार्य नांदिक्षु मै तुम निजाश्रम श्री नांदी मुखी आ प्रभृक्ष राशेष्वरी कुंजेश्वरी के पास में पधारी और कुंजेश्वरी के पास में आकर के श्री के पास में आकर के आ प्रभक्षु पूछना चाह रही हैं बोले अच्छा सखे अब मुझे आज्ञा मिले मैं जाती हूं ऐसे उनसे विदा लेने के लिए आप माने विदा लेने के लिए श्री नाननी मुखी राधा रानी के पास में आई आप तुम में श्री नानी मुखी अपने आश्रम में जाना चाहती हैं माने अपनी दादी श्री पौर्णमासी जी के पास में ये लौट करके जाना चाहती हैं तो राधिका से अनुमति लेकर के नानी मुखी अपनी अपने आश्रम में दादी जी के पास में गई पौर्णमासी जी के पास में चली राधिका भगवती कृतिनता जब ये कहा कि अच्छा सखी मैं अब जाती हूं मुझे अनुमति दे अब मैं दादी जी के पास में हो जाऊं भगवती के पास में होया जाऊं पौमासी जी के पास में ये सुनते ही श्री राधे का भगवती कृत श्री राधे का कुछ ऊंची हुई उठी और उठ करके भगवती को प्रणाम किया और कहा कि मेरा प्रणाम भगवती के चरणों में निवेदन करना ये एक शिष्टाचार तो राधे का भगवती कृत्ञता राधिका ने उस समय भगवती पौर्णमासी जी के लिए नमस्कार किया और साश्र कृष्ण कृते सात और कहा बोले अभी सखी तू भगवती के पास में और मैया यशोदा के पास में भी जाएगी तो साश्र कृष्ण जननी कृते ब्रबीत श्री कृष्ण जननी यशोदा के लिए भी श्री राधा रानी ने उस समय यह संदेश कहा मैंने पौन मास्त्री जी को भी प्रणाम कराया श्री यशोदा को भी प्रणाम कराया और यशोदा को प्रणाम करा करके उस समय यशोदा के लिए ये कहने कृष्ण के लिए जन निवेदन करने लगी कि इष्ट देव मपि देव सेव तुम फिर एक बार थोड़ा सा सुन ले सस्मितम तदार जब श्री विशाखा ने ऐसे वचन कहे कि राधिका इस समय मालती कुंज में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी इधर उधर नहीं घूमेंगे बस मालती कुंज में जाएंगी पास की तो सस्मृतम तब हाजिर नान्दी मुखी ने मुस्कान सहित ये बात सुनी और सुन करके आप निजाश्रम में श्री राधिका के पास में प्रपिक्षु विदा लेने के लिए आई कि अच्छा सखी मुझे अनुमति मिले मुझे विदा दो आश्रम तो में आई तुम अपने आश्रम में जाने के लिए आप्रपिक्षु जब पूछने के लिए आई तब श्री राधिका ने सखी को अनुमति प्रदान की और अनुमति प्रदान करते हुए राधिका भगवती कृत्य ना पौर्णमासी जी के लिए राधिका ने प्रणाम किया और सा अश्रु से युक्त होकर के आनंद अश्रु से युक्त होकर के कृष्ण जननी कृतिक्रवीत कृष्ण की माँ यशोदा के लिए उन्होंने ये संदेश कहलवाए उनके लिए ये कहने लगी अब यशोदा से क्या कहवा रही हैं मैया यशोदा से कहलवा रही हैं कि इष्ट देवी देव सेव तुम ब्यू पुष्प बर संघ संग्रहा श्री ब्रिजेश गृहणी ग्रहांगनम भाग्यभाक अथ निशा मये मही की इष्ट देवम अपसेवितुम देव इष्ट देव की सेवा करने के लिए मुझे पुष्प चयन करने के लिए अभी अभी जाना है तो इष्ट देवम अपी देवी सेवितुम हे देवी हे श्री मैया यशोदा इष्ट देवम अपि सेवतुम इष्ट देव की सेवा करने के लिए अब जाने इनके इष्ट देव कौन से हैं जय जय ये संकेत में, संकेत ने बोल <laughs> कि इष्ट देव अपिदेव सेवतुम अपने इष्ट देवी की सेवा करने के लिए इष्ट देव की सेवा करने के लिए ब्यूढ़ पुष्पर संघ संग्रह पुष्पर संघ पुष्पों का श्रेष्ठ जो समूह है उसको संग्रह ब्यूढ़ो उस संग्रह से माने युक्त होकर के अर्थात पुष्पों को चुनकर के पुष्पों को अपनी झोली में रख करके उन पुष्पों से युक्त होकर हो के व्यूढ़ माने संपन्न होकर के किससे पुष्पवर वर्संग संग्रह पुष्पों के श्रेष्ठ संग्रह से युक्त होकर के में श्री ब्रजेश ग्रहणी ग्रहांगणम श्री ब्रजेश ग्रहणी ग्रह श्री ब्रजराज उन ब्रजराज की ग्रहणी के घर में मैं अब श्री ग्रह के आंगन में श्री ब्रजेश ग्रहणी उनके ग्रह के आंगन में भाग्य भाग, भाग आकर के मैं अपने आप को कृतकृत करूंगी वाह क्या बोली है कि जाकर के मां मा से कहना यशोदा मैया से कहना कि इष्ट देव के लिए पुष्पों का संग्रह करके पुष्पों के समूह से युक्त होकर के होने के बाद में श्री ब्रजेश ग्रहणी श्री यशोदा ब्रजेश ग्रहणी ब्रिजेश महानंद बाबा उनकी ग्रहणी अर्थात श्री यशोदा उनके ग्रह के आंगन में भाग्य भाग ने का सौभाग्य मुझे अवश्य प्राप्त होगा अर्थात मैं वहां आकर के अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी भाग्य भाग कह कर के बस इतना संकेत कर दिया कि आने पर भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी अर्थ निशामय मही ऐसा तुम श्री यशोदा जी से कह देना निशामय ऐसा निशामय निशामयी ऐसा उनको सुनाना ऐसा उनसे कहना ऐसा कहकर के पौर्णमासी जी को प्रणाम करवा करके यशोदा जी को यह कह कहकर के पुष्प बीनते हुए फिर मैं जल्दी ही आ रही हूं आपके आज्ञा को श्रोधार कर रहा कर रही हूं ये स्नुषा प्रेम और कृष्ण संबंध के कारण यशोदा जी के प्रति जैसी स्नेह प्रीति है उस स्नेह प्रीति आदर की प्रीति उसका यह पालन कर रही है ये वैष्णव आचार्यों ने खूब स्थापित किया कि यदि कोई अन्य गुरुजन कोई सास नंद ये यदि श्री गोपिका से कहें कि तुम ऐसा करो तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देंगी परंतु तो यशोदा कोई आज्ञा करती हैं उसका उल्लंघन श्री यशो का वृष्वानंद ने कभी नहीं करती हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगी बल्कि यहां तक कि शाम सुंदर से मिलने के लिए उत्सुक हो रही हैं और उस समय यदि कोई ये कह दे यशोदा जी कह रहे हैं कि अरे बेटी ये काम कर लेना तो कृष्ण से मिलने नहीं जाएंगी रुक जाएंगी और यशोदा की आज्ञा का पालन करेंगी ये इतना आदर ये सहज प्रीति है ये वृष्टि प्रेम की यह अपूर्व प्रीति होकर के विराजमान है सा मध्य राधिकम तदाचम्य रम्य मुखभा का ऐसा सुनाया साच मध्य राधिकम राधिकम श्री नानी मुखीजी उस समय जल्दी से दौड़ करके श्री पौर्णमासी जी के पास में गई और पौर्णमासी जी के पास में जाकर के साचवाचम अधे राधिकम श्री राधिका के संबंधी जो वचन है राधिका ने जो वचन कही थी उन वचनों को साचवाचम मान वचनों को वचन कैसे अधे राधिकम अधे राधिकम का तात्पर्य है राधिका संबंधी राधिका के से संबंधित जो वचन हैं उन राधिका संबंधी वचनों को जब ये सुना तो रंग में मुख भाग श्री पौर्णमासी जी का मुख एकदम खिल गया रंग में मुख भाग कांचना और श्री पौर्णमासी जी को कांचना माना कोई अद्भुत जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है तृप्त क्लिप्तिम अयति यतीश्वरी वे यतीश्वरी परम संन्यासिनी सन्यास वेश धारण कर रखा है यतीश्वरी होकर के जो विराजमान है वे श्री पौर्णमासी जी तृप्त क्लिप्तिम अयति अपूर्व तृप्ति की क्लिप्ति माने रचना तृप्ति की पराकाष्ठा क्लिप माने संपादन क्लिप्ति माने संपत्ति जो तृप्ति की संपत्ति है क्लिप्त संपादन धातु है किसी वस्तु को पूरा करना उसको कल्पन करना या पूरा करना कहते हैं और क्लिप्ति उसकी ही परिपक्व रूप है क्लिप्ति माने परिपाक को प्राप्त करती हुई बिराजमान हुई जैसे आंच पेटा करके उसके ऊपर बटलोई रखी पानी रखा अधयन तैयार किया चावल डाले यहां से लेकर के चावल सीज गए सिद्ध हो गए बटलोई को उतार करके नीचे रखा तो आंच पेट आने से लेकर के और चावल के सीज़ने तक की जो स्थिति है उसको कहेंगे पाक और जब बटलोई को उतार करके नीचे रखा तो उसका नाम हो गया पक्ति। व्याकरण की दृष्टि से उसको ही कहेंगे पक्ति जो पूरी क्रिया है प्रोसेस है उसको कहेंगे पाचन और जब पाचन की क्रिया पूरी हो गई तो उसी का नाम है पक्ति तो यहां पे वो क्लिप्ति तृप्ति क्लिप्ति तृप्ति जो है वो तृप्ति आज परिपाक को प्राप्त होकर के विराजमान हुई है तृप्ति क्लिप्ति क्लिप्तिम अयति आज तृप्ति की परिपाक को पूर्णता को श्री पौर्णमासी जी प्राप्त हुई बजते वे श्री पौर्णमासी जी विस्मित होकर के उस समय ये कहने लगे तो साच साचवाचम अधिकम तदा आचम्यो अधिकम माने राधिका संबंधी उन वचनों को श्री सी जी ने जिससे मैं सुना आचम्य माने सुना तो सुनकर के रम्य मुख भाक उनका मुख एकदम आनंदित हो गया और कांचनम त्रृप्तिम क्लिप्तिम आयति वे अपूर् से तृप्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई हैं श्री यतीश्वरी पौर्णमासी जी और विस्मित आत्म बरते स्मित्विता वे विस्मित होकर के अपूर् से बोली स्मिता स्मृता बेस्मृत से युक्त होकर के उस समय ये वचन कहने लग गई हैं तो यात यात हाँ ये यतीश्वरी नानी मुखी के लिए हां नानी मुखी के लिए नानी मुखी के लिए है शरीर यने यही मुखी के लिए तो वे मुखी अपूर्व से आनंदित हुई यात यात सुमनो एव यम फलम अवापत्र सांप्रतम गुर गुरुपदोंहम गुरु तीदम स्वप्न भव्य कुम समित हाँ अभी नान्ली मुखी जी के लिए नान्ली मुखी जी ने जब ये वचन राधे का संबंधी इन वचनों को सुना उस समय नान्दी मुखी एकदम आनंदित हो गई हैं और तृप्ति को प्राप्त करती हुई वे श्री नान्दी मुखी विस्मिता बदित विस्मित होकर के नान्मुखी कह रही हैं कि याथ याथ सुमनोभ तत्वांचतम कल्पम अवापस्य था अत्र बोल जाओ जाओ सुमनोभ्य फूलों के लिए तुम जाओ फूलों को चुनने के लिए तुम जाओ यद वाछितम फलम अवापस थो अत्र तुम अपने वांछित फल को अवश्य ही प्राप्त करोगी के हे श्री राधिके तुम तो याद यात्रो तुम तो पुष्प सुनने तुम तो फूलों को लेने के लिए जाओ और तुम फूलों को लेते हुए ही वहां पर फल को प्राप्त करोगी वांछित फलम अवापस अत्र च तुम वहां पर वन मन वांछित फल को प्राप्त करोगी करोगे सांप्रतम गुरुपदों अहम त्विदम और मैं इस समय सांप्रतम गुरुपदो अहम तिदम स्वप्न भव्यम कुसुम समर्पे मैं गुरुचरण के पास में मैं जा रही हूं स्वप्न भव्य कुसुम समर्पय और स्वप्न की ये जो बात है इस स्वप्न की बात को मैं श्री गुरुजनों के सामने समर्पित करूंगी मैंने पौर्णमासी जी से कहूंगी सांप्रतम गुरु, गुरुपदो अहम त्रिद गुरुपद के सामने गुरुजी के सामने मैं इस स्वप्न की बात को समर्पित करूंगी इति मुदित मनस्का नंद नांदी मुखीता प्रथम मधुअगम उत् माधवाश्वासन आयो अथ अच्छा हरिम अभिसम राधिका मुख्य कुसुम हृति मिशेनो प्रेसिया मास राश इस प्रकार इति मुद्र मनस्का तो याति तो यात्र सुनने भेव अरी सखियो तुम पुष्पों को चुनने के लिए जाओ वहां पर तुम अपने मनमांसित फलों को प्राप्त करोगी और इस समय में गुरुपद मने श्री नान्दी मुखी के पास में जा रही हूँ और स्वप्न भाव्य कुसुम समर्पित मैं स्वप्न में होने वाले जो वचन हैं उनकी बात को नांदी मुखी जी से पौर्णमासी जी से कहूँगी मैं पौर्णमासी जी के पास में जा रही हूँ और पौर्णमासी जी से ये वचन कहूँगी ऐसा कहकर के श्री नांदी मुखी रवाना हुई है राधा के पास से नानी मुखी जी रवाना हुई हैनस्क मुण, आनंद नानी मुखी ता ऐसे नानी मुखी ने मुरित मनस्क होकर के आनंदित होकर के ताहा माने उन सारी सखियों को आनंद आनंदित किया और आनंदित करके प्रथमम अगमत उत्का माधवाश्वासन आयो सबसे पहले तो ये माधव को आश्वासन देने के लिए चली सबसे पहले श्यामचंद्र के पास में पहुंची नानी मुखी जी और फिर अर्थ हरिम अभिस तुम राधे काम मुख्य और इधर श्री राधे का उनको जितनी भी मुख्य सखी है श्री विशाखा इत्यादि जो मुख्य सखी है उन मुख्य सखियों ने हरिम अभिस तुम राधिका राधिका को हरि के पास में अभिसार कराने के लिए कुसुम कुसुमो मिशेनो से आमाशु आशु फूलों को चुनने के लिए श्री राधिका को भी उस समय भेजा इति मैंने इस प्रकार मनस का परम मुदित मन होकर के आनंद नंदी मुखी ने उन सब गोपियों को आनंदित किया सखियों को आनंदित किया और प्रथमम अगमत का माधवाश्वासन आयो ये माधव का आश्वासन देने के लिए उत्सुक होकर के चली और इधर मुख्य सख्य श्री ललिता विशाखा आदि मुख्य सखियों ने राधिका को हरिम अभिर तुम श्री राधिका को कृष्ण के पास में अभिसार कराने के लिए कुसुम हृति मिशेणों फूलों को चुनने के बहाने प्रेरिया आशु राधिका को प्रेरित किया श्री राधिका पुष्प चुनने के लिए गई नानी मुखी जी गई हैं कृष्ण के पास में खबर करने के लिए सारी सखियां अपूर्व से आनंदित हो रही हैं ये राधिका के पास में श्री राधिका को उस समय सब सखियों ने भेजा दिश दिश रसभंगई नेत्र मीनोत्पुलश्री नयन सल बिंदुन लाश मुक्ताब अली कह दधत अविहित धर्म निम्नगा कृष्ण भंगी भविक मवत मुख्यम राध कौत्सुक्य सिंधु अब श्री राधिका का औत्सुक रूपी जो सिंधु है वो सिंधु जब विस्तृत हुआ तो समुद्र जैसे जब लहर लेता है तो समुद्र लहर लेने पर समुद्र के साथ ही साथ समुद्र में मछलियां जैसे चंचल हो जाती हैं वे भी समुद्र की लहरों के साथ में जैसे उछल कूद करती हैं अब ये राधिका के औत्सुक सिंधु की बात कर रहे हैं कि उस राधिका की औसुक सिंधु ने दृषि रसभंगई मेत्र मीनो प्लस श्री राधिका कैसी हैं वो दृषि रसभंगई हरेक दिशा में रसभंगई माने रस की अधिकता अधिकता के कारण नेत्र मीनोत्पुलश्री जिनके नेत्र रूपी मछली उत्पुलित हो रही हैं उछल रही हैं श्री राधिका के नेत्र रूपी मछलियां उछल रही हैं राधिका का औत्सुक ही है एक सिंधु अब सिंधु है तो सिंधु में होंगी मछली समुद्र है तो समुद्र में मछली यहाँ मछली क्या है बोले राधिका के नेत्र जो दिशा दिशा में प्यारे को ढूंढते हुए चल रहे हैं कि कहीं प्यारे यहां तो नहीं है कहीं प्यारे दिख जाए ऐसे दिशिश दिशा दिशा में उत्सुकता पूर्वक जो श्री राधिका श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए दृष्टि डाल रही है वो हो गई मील तो जब औत्सुक रूपी सिंधु जब उछलता है तो जैसे मछली भी उछलने लगती है ऐसे ही श्री राधिका के नेत्र इधर उधर उछल रहे हैं और वो उत्सुक के रूपी उत्सुकता रूपी सिंधु कैसा है कि नयन सलिल बिंदु मुक्ता बली का जिस समय समत उछलता है तो उसके साथ में मोती भी उछलते हैं ऐसे ही नयन सलिल बिंदु श्री राधिका के नेत्र में आनंद के अश्रु भी विराजमान है वो आनंद के अश्रु ही हो गए मोती समुद्र में मोती भी तो होते हैं सीप मोती ये भी होते हैं। और फहार भी उठती हैं तो मोती जैसी बूद अथवा साक्षात मोती दोनों जैसे समुद्र में निकलते हैं इसी प्रकार श्री राधिका के नयनों में आनंद के जो अश्रु हैं वे अश्रु ही मोती के समान हैं। उनके नेत्र हो गए मछली आंखों में जो आनंद की बिंदु आई हैं, वो ही हो गई मोती वे मोती भी उछल रही हैं। तो नयन सलमान आंसू उनकी बिंदु वो ही मानो उल्लास मुक्तावली कहा, उछलने वाली मोतियों की पंक्ति है रूपक है ये समुद्र का रूपक है तो समुद्र में नयन हो गए मछली और जो आंसू की बूंदें हैं वो हो गई मुक्तावली मोतिया उनको धारण करते हुए अभियत घर में निम्न का कृष्ण भंगी कृष्ण भंगी, और उनके ऊपर अभियत श्री कृष्ण की रसमई जो चंचल दृष्टि रूपी भृंगी है वो भृंगी ही अपूर् रूप से विराजमान तो अभिहत धर्म निंदगा कृष्ण भृंगी कृष्ण रूपी जो भ्रमर हैं उन कृष्ण रूपी भृंगी माने भ्रमर भावर, उन भवरों को ग्रहण करती हुई विराजमान तो अवेत निज धर्म ही निंदगा कृष्ण भृंगी कृष्ण की जो भृंगी माने भंवर वो भंवर ही मानो निम्न का माने नदी हो करके बिराईमान निम्न का कहते हैं नदी को तो समुद्र है तो समुद्र में नदी भी आकर के मिलेंगे तो यहां पर नदी कौन सी है बोले श्री कृष्ण उनकी रसभंग उनकी जो उत्सुकता वही निम्नगा माने नदी होकर के विराजमान है कृष्ण की उत्सुकता वही निम्नगा माने नदी होकर के विराजमान है उन नदी रूपी कृष्ण की जो भ्रमित रूप है कृष्ण का जो उत्सुकता भृ माने उत्सुकता कृष्ण का जो भवर मार्ग खाना है वो भवर खाना ही मानो निम्न का है एक नदी है इस नदी से युक्त होकर के वो राधिका का औसुक सिंधु विराजमान है वो भविकम अवतु वो जितने भी भावुक जन हैं उन भावुक जनों की रक्षा करते हुए विराजमान हो तो अंत में यही कह रहे हैं कि श्री राधिका का औत्सुक्य रूपी सिंधु उस समय अपूर्व से बढ़ा जिस औत्सुख्य सिंधु में दिश दिश रसभंगई नेत्र मीनोत्श् जो रस सिंधु दिशा दिशा में रसपूर्ण नेत्रों की दृष्टि डाल डालते हुए विराजमान था मानो वो नेत्र ही मछली हो करके विराजमान मछलियों के साम के समान उत्पलि हो रही है उछल रहे तो श्री राधिका का औत्सुक रूपी सिंधु बढ़ा जिस औसुकी में दिशा दिशा में राधिका के जो नेत्रियों की उसमें हो रही थी। और वे नयन सलिल बिंदु लास अली कहा। राधिका के नेत्र में जो आंसू की आनंद के आंसू आए वे ही आज उल्लासी मुक्तावली कहा मानो मोतिया ही मोतियों की लड़ ही मोती ही उछल रहे थे तो उसमें मोती उछल रहे थे और वो सिंधु कैसा था बोल बीह धर्म निंदगा कृष्ण भृंगी कृष्ण जो भ्रमित होकर के विराजमान हैं राधिका के प्रेम में जो भ्रमित होकर के विराजमान वे कृष्ण रूपी वो कृष्ण ही आज निम्नगा एक नदी के रूप में जैसे जहां पर चले हुए चले आ रहे हैं तो दसन वेहत धर्मई अभी अभित धर्मई ही जहां पर धर्म का त्याग करके निम्नगा माने कृष्ण की उत्कंठा वही नदी के रूप में आगे आगे बढ़ रही थी तो ए, भलो तो दरअतह अविहित धर्म अवैध धर्म धर्मी है अवैध धर्म मन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जो निम्नगाह जो अपूर्ण रूप से कृष्ण ही एक नदी के रूप में जहां पर उत्सुक होते हुए चले जा रहे हैं कृष्ण ही उस समुद्र में मिलने तो समुद्र में जैसे नदी मिलती हैं ऐसे है कृष्ण रूपी नदी जहाँ पर मिलने के लिए समुद्र में चली जा रही है कृष्ण की उत्सुकता से मिलने के लिए कृष्ण रूपी नदी भी चली जा रही है अब नदी कैसी है कृष्ण भृंगी भृंगी माने ऐसी नदी जो घुमेड़ खा रही है ऐसी घूमती हुई नदी जो कृष्ण की ओर ही मिलती हुई चली जा रही है ऐसी श्री राधिका का, का उत्सुक रूपी सिंधु भविकम अवतु जितने भी भावुक जन हैं उन सबों का की रक्षा करते हुए विराजमान हो वो सब भक्तगणों की रक्षा करते हुए विराजमान हो होश्री किशोरी जो उत्सुक हो रही है शाम सुंदर इनसे मिलने के लिए पधार रहे हैं और हम सब भक्तगणों का ये जो प्रिया लाल का जो परस्पर प्रेम वो सब भक्तगणों का कल्याण करे अब इस उल्लास की समापन में आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि अमित भव दवाग्नव दह्य मानम चिरा मथम कलय्वा पूर्ण कारुण्य मूर्ति ही निज सहज जनाते श्रीचकाराश्वरो तम इह महित रूपम कृष्णदेव निषेवे मैं उन कृष्णदेव की सेवा कर रहा हूँ इस श्लोक में श्री कृष्ण की भी वंदना है और अपने गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी जी की भी वंदना है पहले कृष्ण की वंदना श्रेश में दोनों की वंदना है पहले कृष्ण की वंदना कर रही हैं कि तम यह महित रूपम कृष्ण देवम निशेवे ये माने इस वृंदावन में रहते हुए में महित रूपम जिनका रूप अत्यंत अत्यंत महिमा को प्राप्त करके विराजमान हैं अपूर्व शोभाशाली होकर के जो कृष्ण श्री वृंदावन में निवास कर रहे हैं उन कृष्ण देवम निशेवे, उन कृष्ण के चरणों का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं देवम माने जो कृपा करने वाले हैं जो दीप्तमान है देव दाना द्योतनाथ दीपनाथ जो दान दे दोतित करे दीपित करे महिमाशाली बनाए उसका नाम देव तो उन कृष्ण देव की हम वंदना कर रहे हैं जो स्वयं सुशोभित हैं हमारे हृदय में प्रेम का दान करने वाले हैं और प्रेम के दान से भक्ति के द्वारा हमको सुशोभित करते हुए दीपित करते हुए जो विराजमान है उन कृष्ण देव की वंदना कर रहे हैं विकृष्ण कैसे हैं महित रूपम जिनका रूप निरंतर निरंतर बढ़ता हुआ बिराजमान है उन कृष्ण देव का हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं वे कृष्ण कैसे हैं उनके लिए विशेषण है कि अमित भाव दवाग्नव दह मैं था एक ऐसा व्यक्ति जो कि अमित माने पर्याप्त मात्रा में मित माने थोरा अमित माने जो थोरा नहीं है विस्तृत है ऐसे अमित भव दबाग्नव संसार रूपी दावनल अमित जो दावनल उसमें दह मानम में तो जल रहा था चिरांग माम और जलते जलते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया बहुत काल से मैं जल रहा था ऐसे माम ने मुझे रूप गोस्व मुझे जीव को जिन्होंने कथमा पे कलेक्वा पूर्ण कारुण्य मूर्ति ही पूर्ण कारुण्य की मूर्ति उन श्री कृष्ण ने मुझे कथमा पे कलेत्वा, किसी किसी प्रकार प्रकार देखा और देखकर के निज सहजनाते अपने नित्य परिकर के साथ जिन्होंने कृपा करके निज सहज साई जो स्वाभाविक अपने जो जन है उनके पास में निज सह जनाते स्वीचकार जिन्होंने मुझे स्वीकार किया ऐसे श्रीचकारो यह तम महित रूपम कृष्ण देवम निशेवे उन अत्यंत अत्यंत महिमाशाली कृष्ण देवी की मैं वंदना कर रहा हूं पहले कृष्ण की दोबारा प्रार्थना सुनने कृष्ण की वंदना है कि महित रूपम जिनका अपूर्व तेज रूप है ऐसे कृष्ण देव का मैं सेवन कर रहा हूं जो कृष्ण कैसे हैं कि अमित भव दवाग्न मेरे शरीर का व्यक्ति जो अमित संसार रूपी दावानल में दावान संसार रूपी दावानल में दानम चरण में बहुत समय से जल रहा था ऐसे मुझे जलते हुए देख करके पूर्ण कारुण्य मूर्ति ही पूर्ण पूर्ण कारुण्य की मूर्ति होकर के कथ कलित्वा मुझे उन्होंने देखा और देख करके कलित्व में देख करके मुझे किसी प्रकार देख करके सहज सहजते अपने नित्य पर के बीच में स्वीचकारो उन्होंने मुझे स्वीकार किया मुझे रखा ऐसे ईश्वरो जो सर्व समर्थ होकर के विराजमान हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने कृष्ण की मैं निशेवे सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूं यह कृष्ण की वंदना हो गई और इसी श्लोक के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी की भी वंदना कर रहे हैं श्लेष में रूप की भी वंदना कर रहे हैं कि तम यह महित रूपम जो सुविस्तृत होकर के महित माने प्रसिद्ध महित प्रसिद्ध रूप गोस्वामी होकर के जो विराजमान है महित रूपम महिमाशाली प्रसिद्ध जिनका रूप है ऐसे श्री रूप की श्री गुरुदेव की मैं वंदना कर रहा हूं उनका आश्रय ग्रहण कर रहा हूं रूपानुग होकर के मैं विराजमान हो रहा हूं महित रूपम रूपम कौन बोले रूपा निरूपायती प्रेम तत्वम कृष्ण तत्वम स्वरूप जो कृष्ण या प्रेम इन तत्त्वों का जो विवेचन करने वाले हैं उनका निरूपण करने वाले हैं उनका नाम है रूप उन श्री तत्व का जो निरूपण करने वाले हैं रस का निरूपण करने वाले उन श्री रूप की मैं वंदना कर रहा हूं महित माने वे प्रसिद्ध है जो प्रसिद्ध रूप गोस्वामी हैं, उनकी वंदना कर रहा हूं वे कैसे हैं कि अमित भव दबागन दही मानम चरान में हम तो अमित संसार समुद्र में जल रहे थे परंतु तो हमको जलते हुए देख करके जिन्होंने कृपा की कहीं पुरानी याद आ गई होगी वो कभी रूप गोस्वामी को ने जी गोस्वामी को जा डांट दिया था छोड़ दिया था तो को कोई महापुरुष आए आचार्य आए और तुमने उनके साथ में क्यों बातचीत की क्यों झगड़ा किया कोई आचार्य आए कह रहे हैं कि रूप कौन सा ग्रंथ चल रहा है आजकल कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो तो कि शुरू किया है सुने आज कौन सा श्लोक लिखा है तुमने कौन सी कारिका लिखी है रूप गोस्वामी जी ने जो तुरंत लिखी हुई कारिका थी वो कारिका दिखा दी कि वर्त भक्ति भुक्ति मुक्ति स्प्रहात पिशाची हृदय वर्त थे तावत भक्ति रस कथम अभ्युदय भवे कि भक्ति रूप मुक्ति रूपी भक्ति मुक्ति की रूपी पिशाची जब तक घर में है हृदय में बैठी है तब तक भक्त रस का अभ्युदय कैसे होगा वे आचार्य बोले क्या अरे ये तुमने भक्ति और मुक्ति भुक्ति के लिए कह दो तो कोई बात नहीं पर मुक्ति तो बड़ी महत्वशील वस्तु है इतना उसका अपमान नहीं करना चाहिए भक्ति को भी मुक्ति कहा ही गया है और उसको पिशाची कह रहे हो यह तो अच्छी बात नहीं है श्री रूप गोस्वामी ने तुरंत कलम उठाई और कहा नी आपने बड़ा सुंदर बात कही लो इसको सुधार देता हूं और उन्होंने काट करके पाठ वेद कर दिया कि वर्तते हृदय यावत भुक्ति मुक्ति ग्रह। कि में भुक्ति मुक्ति की आग्रह जब तक वर्तमान है वो नीचे की पंक्तियों कित्य ऊपर की पंक्ति में संशोधन कर दिया अब बैठे हुए थे रूप गोस्वामी के पास में जीव गोस्वामी जी उस समय तो कुछ बोले नहीं केवल मुंह चढ़ाते रहे रूप गोस्वामी जी ने कहा ये आचार्य आए हैं इनको यमुना जी स्नान करा लाओ इनके साथ में जाओ अब जो उनके साथ में आए और रास्ते में जब चल रहे हैं तब कह रहे हैं तुम तो बने आपने कैसे कह दिया ठीक तो था वो पहली जो पंक्ति थी उसको जबरदस्त आपने कटवा दी क्यों कटवाई बोल ये ठीक नहीं है और रूप गोस्वामी उनके साथ में शास्त्रार्थ कर लिया जी गोस्वामी जी ने उन आचार्य के साथ में और शास्त्रार्थ करके बुलवा यह आपने कैसे कहा उचित नहीं है उन्होंने मुक्ति की निंदा नहीं की है मुक्ति की स्प्रहा की निंदा की है मुक्ति की निंदा नहीं है मुक्ति स्पर्हा यावत स्प्रहा जो है वो पिशाची है मुक्ति कोई पिशाची थोड़ी कही है मुक्ति की स्प्रहा को पिशाची कहा है जैसे किसी के हृदय में पेट में आकर के कोई पिशाची बैठ जाए अब वो व्यक्ति दस आदमी जितना खाए उतना खाता हो खाए और पेट उसका भरे नहीं कभी कभी ऐसा होता है कोई भूत भूतनी घुस जाती है किसी में तो उसकी भूख भूखी कभी पूरी नहीं होती है खाई जाए खाई जाए खाई जाए अब घर वाले सब परेशान कि कब तक रोटी ठेके इसके लिए। ये तो कितना खाएगा इसका पेट ही नहीं भरता है और वो तत्व तक वो नहीं खा है खा रही है कौन वो उसके भीतर बैठी हुई पिशाची वो तो लटा दुबला होता जाता है पिशाची का पेट भरता नहीं है वो तो खाना जो खिलाया जाता है उसको तो अलग खाती है वो उसको और खा रही है जिसके पेट में बैठी है तो वो आदमी सूखता हुआ चला जा रहा है डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाए वैद्य कुछ पहचान नहीं पाए अंत में कोई समझदार व्यक्ति के पास में मां ले गई बोले बच्चा यानी क्या हो गया है दिन भर खाऊं खाऊ खाऊं करता है और फिर भी लटा दुबला है खूब खिलाते हैं इसे पंत फिर भी ये सूखता हुआ चला जा रहा है बोले अरे ये रोग बोग नहीं है ये तो कोई पिशाची आकर के बैठ गई है ये रोग वाला शरीर की कोई बेकार के कारण ये इतना खाता हो सो बात नहीं है ये तो कोई पिशाची आकर के इसके पेट में बैठ गई है और तुम जो खिलाते हो वो ये नहीं खाता है वो पिशाची खा जाती है इस पिशाची को दूर करो जब तक ये पिशाची दूर नहीं होगी तब तक कोई औषधि इसको लगेगी ही नहीं क्योंकि शरीर का रोग होता तो औषधि लग जाती पिशाची पिशाची के ऊपर कोई औषधि काम तो नहीं करेगी इसलिए रोग नहीं दूर नहीं हो रहा है दूसरा इलाज करो तो दूसरा इलाज पिशाची को भगाने का जो इलाज इलाज किया गया तो वो व्यक्ति शुद्ध हो गया तो वर्त हृदय यावत तो जब रुपस्वामी जी ने जहां पाठ वेद किया वहां पर श्री जी गोस्वामी जी कहीं टीका में दुर्गम संगमनी में कह रहे हैं कि पाठांतरम तो श्रेष्ठम ये जो पाठांतर है वो पाठांतर तो अत्यंत श्रिष्ट होकर के विराजमान है ये पाठांतर जो है वो एकदम लक्ष्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है पिशाची ये पहला जो पाठ है वो ही ज्यादा उचित है वे आचार्य लौट करके आए और उन्होंने कहा कि आपका यह विद्यार्थी तो बड़ा विद्वान है और इसने तो मुझे भी निरतर कर दिया रूप आपने जो संशोधन किया है वो संशोधन करने की जरूरत नहीं है पहला वाला पाठ ही ठीक है क्योंकि यह जो पाठ है नया पाठ जो आपने लिखा है इसमें वो बात नहीं आ रही है यह बड़ा संस्लिष्ट इसमें भाव बड़ा छपा हुआ है स्पष्ट नहीं है पहला वाला जो पाठ उसका भाव ही स्पष्ट है उसको ही कर दो फिर रूप गोस्वामी जी पुनः काट करके वो पहला वाला पाठ ही वहां पर रखा जब वे आचार्य चले गए तब रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी से बोले वो तुमने ये क्या किया तुमने इनसे बोले हो गए तभी तुम्हें तो कह रहे थे तुम्हारी इतनी करने से आदर दे रहे थे और तुम उनसे जरूर आ, अटके हो गए चलो भग जाओ यहां से और ऐसा कहकर के रूप गोस्वामी जी का त्याग कर दिया श्री रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वाम जी का त्याग कर दिया जीव गोस्वामी गुरु जी की आज्ञा गुरु जी की आज्ञा लेकर के और उसे उसमे पड़े हुए हैं कहीं दूर जाकर के बैठ गए और जब दूर जाकर के बैठ गए तो एक दिन सनातन गोस्वामी जी किसी ब्रिजवासिन के यहां पर माधुकरी करने के लिए गए और जब माधुरी करते हुए द्वार के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं राधे श्याम राधे श्याम और मैया जो थी वो घर का आंगन लीप रही थी हाथ में गोबर लगा हुआ था तो कह रहे हाँ आए आंगन लीप करके तो आएगी फिर जब दोबारा कहा राधेश्याम बोले हा आ रही हूं बाबा खड़े रहे फिर जब और देर हो गई पांच सात मिनट और खड़े रहे फिर दोबारा कहा दोबारा कहा मैया राधेश्याम राधेश्याम वो मैया झुझला करके बोली बोले अरे बड़ा बेसबर बाबा जी है तो पे विश्वास नहीं जाए। रहे रहे हो जाए रोको ना आ जाए ऐसा बेसब्रे एक हमारे यहां को बाबा जी है एक बाबा जी मांग आयो तीन बार तीन दफे कह चुका राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हमारे यहां को बाबा जी तो ऐसा है जो कि कच्चा चून खा के जी जाए राख राख खा के जियो जाए या रोटी चाहिए या माधुकली चाहिए ऐसा कौन सा बाबा जी है कहने कौन सा बाबाजी है ऐसा बोले बगल में बाबाजी पड़ो भ्यो छोटा सा बड़ा युवक पंत पड़ो व्यवय जो जाकर के देखा रूप गोप गोस्वामी जी को देखा सनातन गोस्वामी जी ने आश्चर्यचकित हो गए बोले हे तुम्हारे ये कैसे वो हम जीवन धारण करके क्या करेंगे गुरुजी ने त्याग कर दिया है अब तो राख जो है उसको ही पानी में घोल करके और पी जा। सो राख पीने से मिट्टी खाने से राख पीने से पेट जो है वो एकदम फूल गया और कुपच हो गई भारी वो मिट्टी बैठ गई है पेट में राख बैठ गई है पेट में उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी, जी के पास में आए और रूप गोस्वामी से कहा कि जीव दया यह मुख्य वैष्णव धर्म है और जीव के ऊपर दया नहीं करोगे तब श्री रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी के पास में आए और जीव गोस्वामी जी को उस समय हृदय से लगाया उनके प्रेम को देख करके उनकी गुरु निष्ठा को देख करके एकदम रीझ गए और हृदय से लगाया तो वो उसी सब कथा का वो जो घटना घटी उसका ही कहीं स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि अमित तो भव दवाग्न दहना चरा हम तो संसार की अग्नि में भूख की अग्नि में अपराधों की अग्नि में जल रहे थे परंतु जिन्होंने कल पूर्ण कारुण्य मूर्ति ही जिन श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गुरुदेव ने मुझे पूर्ण कारुण्य मूर्ति होकर के मुझे देखा और निज ज, आ, सहज जनाते अपने स्वाभाविक जनों के बीच में अपने परकर के बीच में जिन्होंने स्थान किया मुझे रखा हम तो जल रहे थे परंतु उन महित रूपम स्वीचकारो हमको जिन्होंने स्वीकार किया उन श्री रूप देव के श्री चरणारिंद में हम वंदना कर रहे हैं इस प्रकार ये माधव महोत्सव काव्य में उत्सुक राधे का नाम करके प्रथम उल्लास तो जहां महोत्सव है तो महोत्सव में उल्लास होगा सीधी सीधी बात है महोत्सव में उल्लास होगा पहला जो ग्रंथ था वो था कृष्ण भावनामृत अब अमृत है तो उसके सर्गों का नाम था आस्वाद वहां पर जितने भी सर्ग हैं उन सर्गों का नाम था पूर्व का जो ग्रंथ था उसमें सर्गों की जगह आश्वाद प्रथम द्वितीय तो आस्तृत है तो आश्वाद और तो उल्लास है तो उसमें ये उल्लास है यो है तो वो महोत्सव में उल्लास होगा तो प्रथम उल्लास जो है वो यहाँ पर प्रकट हुआ सखियों के हृदय में जिससे उल्लास है अब आगे के जो प्रसंग है उस आगे के प्रसंग में श्री प्रिया प्रिया के कृष्ण के संदेश उनको कृष्ण की अधीरता वृंदावन की शोभा का वर्णन राज्य की शो शोभा है राज्य की शोभा का वर्णन उसको आगे वर्णन करेंगे बोलो श्री वृंदावन की महिमा उसका आगे वर्णन होगा बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय राधारम